और किसी चेतन की दृष्टि का विषय ना हो तो वो अपने अस्तित्व को सिद्ध करने में समर्थ नहीं जब अस्तित्व ही उसका सिद्ध नहीं होता तो उसकी उपयोगिता भी चरितार्थ नहीं होती इस दृष्टि से गौड़ पादाचार्य महाभाग की कारिका का स्मरण आवश्यक है जातियाभासम चलाभाम वस्तुआभाषम तथे च अजाचल अवस्तुत्व विज्ञानम शांतमदय जाति के मूल में जाति क्रिया के मूल में क्रिया गुण के मूल में गुण को प्रतिष्ठित करने पर आत्माश्रय अन्योन्याश्रय चक्रक और अन्यस्था दोषों की प्राप्ति होती है अतः जाति के मूल में स्वरूप से कोई अज अद्वय एक तत्व मानना ही चाहिए क्रिया को साधने वाला कोई अक्री ही होना चाहिए गुणों का परमाश्रय कोई अगुण ही होना चाहिए प्रामाणिक रीति से निरीक्षण परीक्षण करने पर कार्यात्मक प्रपंच अनित्य अर्थात असत्य जड़ अर्थात अचित दुखप्रद दुख रूप या दुख मूल सिद्ध होता है इसी को असचिदानंद कहते हैं कोई भी प्रामाणिक विचारक नाम रूपात्मक प्रपंच का निरीक्षण परीक्षण करे तो इसकी असच्यदानंद रूपता उसे मान्य अवश्य होगी जिसको लोक और वेद में अनित्य कहते हैं उसी का वैदिक नाम असत भी है असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम् गमय, गमय। दूसरी बात यह है सच्चिदानंद का विलोम असच्चिदानंद ही हो सकता है इस दृष्टि से अनित्य को ही वेदांत में असत कहा गया है जगत का लक्षण ब्रह्म के लक्षण से सर्वथा अन्यथा है विपरीत है लेकिन उपासना के प्रसंग में नहीं बल्कि उपक्रमोपसंहारादि लिंगों के द्वारा विचार करने पर वेदांतों का महातात्पर्य अद्वैत सच्चिदानंद तत्व की सिद्धि में सन्नहित है तो इसीलिए विवर्तवाद को स्वीकार करने की आवश्यकता है प्रपंच की ब्रह्मरूपता का वर्णन शास्त्रों में है वो ब्रह्मरूपता कोई अध्यारोपित नहीं है उपासना के प्रसंग में अध्यारोप होता है ज्ञान के प्रसंग में ऐसा नहीं होता मातृदेवोभव पितृदेवोभव आचार्य देवोभव अतिथि देवोभव माता पिता आचार्य अतिथि में देव भगवत बुद्धि आरोपित है इसी प्रकार से प्राण में ब्रह्म बुद्धि मन में ब्रह्म बुद्धि का हम आरोप करते हैं अर्थात ब्रह्म बुद्धि से उपासना करते पंचदशी कार्य विद्यारण स्वामी जी ने बताया संवादी ब्रह्मवत आजकल के वेदांती संवादी ब्रह्म कहते हैं वत हटा लिया इससे अनर्थ होता है ग्रंथकार का अभिप्राय ही विपरीत ढंग से व्यक्त होता है इसका अर्थ क्या हुआ अन्य में अन्य बुद्धि सहसा हो जाए ऑल ऑफ सडन जिसको कहते हैं अन्य में अन्य बुद्धि हो जाए तो भ्रम है राजो में सर्फ बुद्धि लेकिन अन्य में अन्य बुद्धि शास्त्र के द्वारा आरोपित हो तो उसका नाम उपासना है सूक्ष्म अंतर है भ्रम में और उपासना में अन्य में अन्य बुद्धि हो जाए तो भ्रम है और शास्त्र का संदेश प्राप्त करके उपदेश प्राप्त करके अन्य में अन्य बुद्धि करें तो इसका नाम उपासना है पत्नी में लक्ष्मी की बुद्धि पति में नारायण की बुद्धि यह उपासना है माता पिता में भगवत बुद्धि यह उपासना है उपासना के प्रसंग में जगत की ब्रह्मरूपता का वर्णन नहीं है उपक्रमोपसंहारादि सर्विध लिंगों के द्वारा विचार करने पर प्रतीयमान जो जगत है उसका मौलिक स्वरूप सच्चिदानंद ही सिद्ध होता है एक विचित्र बात है चारवाक्यों का लोकायुक्तिकों का जो मत है उसके अनुसार तो अचित जड़ से चेतन की उत्पत्ति होती है और ठीक वेदांत की दृष्टि विपरीत है चेतन से जड़ की उत्पत्ति होती है दृष्टान्त दोनों के पक्ष में है अब शास्त्र और युक्ति की बात अलग है गोमय मलमूत्र विष्ठा आदि गोबर आदि अचित हैं इनसे कृमि उत्पन्न होते हैं अचित सचित की उत्पत्ति का भी हमारे पास दृष्टांत है तो चार वाक्यों के मत में लोकायुक्तिकों के मत में अचित सचित की उत्पत्ति होती है पृथ्वी जल तेज वायु जो कि प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा अधिगत हैं उनका संघात होता है उससे चेतना की निष्पत्ति हो जाती चेतना विशिष्ट शरीर का नाम आत्मा हो जाता है जीव हो जाता है तो यहाँ जो चेतना की निष्पत्ति है उसका मूल क्या है उपादान क्या है पृथ्वी जल तेज वायु, तो अचेतन से चेतन की उत्पत्ति या लोकायतिकों की धारणा है चारवाकों की धारणा है भौतिकवादियों की धारणा है चेतन से जड़ की उत्पत्ति या वैदिकों की मान्यता है वैदिकों का सिद्धांत है भगवत पाद शंकराचार्य महावाग ने ब्रह्मसूत्र वासियों में बताया स्पंदन युक्त या त्वचा है ऐसा करने पर वेदना का अनुभव होता है लेकिन उससे जो ये रोम बाल उत्पन्न हुए हैं अगर बाल में पृथक से आसक्ति ना हो इसके काटने पर कोई वेदना नहीं होती राग हो तो हमारे मिस्र जी इनको चिराना हो तो दो बापी कह दें बाल कटा लीजिए और भगवा कपड़ा ले लीजिए फिर देखिए इनकी दशा <laughs> रहते साथ ही हैं धन भी थामे हुए हैं लेकिन <laughs> बाल कटा लीजिए अरे राम तो गला कटाने का समान और भगवा कपड़ा ले लीजिए कोई कह नहीं रहा है हमें क्या जरूरत है <laughs> दस बार कहने पर भी मैं विचार करता हूँ बीस बार <laughs> तो एक है ना अगर राग ना हो तो बाल को ऐसे किया उससे वेदना नहीं होती इसको अचित कहते हैं चेतन से जड़ की उत्पत्ति का दृष्टांत भी हमारे साथ ही है अब प्रश्न उठता है एक पक्ष है जड़ से चेतन की उत्पत्ति दूसरा पक्ष चेतन से जड़ की उत्पत्ति इसमें प्रबल पक्ष कौन है जो भी कार्य होता है सवयव होता है दृश्य होता है दृष्टिगोचर जो भी होगा चेतन की दृष्टि का विषय होगा कार्य होगा सवयव होगा ऐसी स्थिति में अंत में उसका उत्पादक कोई निमित्त और उपादान कारण मान्य होगा ग्रंथ में निमित्त कारण को चेतन ही मानना पड़ेगा अब उससे पृथक कोई उपादान कारण का अनुसंधान करना पड़ेगा इस दृष्टि से विचार करने पर या जो चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड है उसमें कम से कम हम लोग जो संकीर्ण दृष्टि वाले हैं उनकी दृष्टि का विषय जितना प्रपंच लोक में हमको सुलभ है यह अभी तो आश्चर्य से परिपूर्ण ही है पृथ्वी पानी प्रकाश पवन ये सब इसका अर्थ क्या होता है इसका अर्थ तो यही होता है कि इसकी संरचना करने वाला कोई अल्पज्ञ नहीं हो सकता अल्पशक्तिमान नहीं हो सकता अस्मादारी जीवों में कोई जीव नहीं हो सकता इस दृष्टि से सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर को ही प्रपंच का निमित्त कारण मानना चाहिए अब इसके बाद प्रश्न उठता है कि उपादान कारण कार्य प्रपंच से पृथक होना चाहिए और अचित होना चाहिए सांख्यों का आग्रह होता है कि कार्य और कारण में तादात्म्य पत्ती हो एक दिन हमने कहा था छः दिन पहले लगभग कार्य और कारण में अगर तादाद में नहीं है तो कार्य कारण भाव की निष्पत्ति नहीं होती तो वे कहते हैं कि प्रपंच में सुख दुख मोह परिलक्षित है अपना शरीर भी जब अनुकूल होता है तो सुखप्रद होता है बीमारी आदि हो जाए स्थूलता बढ़ जाए तो दुखप्रद होता है यूं यूँ देखते हैं मोह मोहप्रद होता ही है तो प्रपंच में के माध्यम से सुख दुख और मोह की प्राप्ति होती है इसके मूल में त्रिगुण होना चाहिए सांख्यों का आग्रह है इसका मतलब क्या हुआ सुख दुख और मोह सुख शुगुण के योग से पूर्ण के योग से दुख रजोगुण के योग से पाप के योग से मोह तमोगुण के योग से तो सांख्य कहते हैं कि हमारे यहाँ कार्य कारण में तादात में चरितार्थ है प्रपंच या जगत सुख दुख मोहात्मक है और प्रकृति सत्योरदश तमस तीनों गुणों की साम्यावस्था है त्रिगुणात्मिका है तो कार्य कारण भाव का तादात में यहाँ पर कहा गया आपके मुंह में घी शक्कर गुड़ जिहिका न्याय संस्कृत में कहते हैं गुड़ जिहिका न्याय आपके जीव पर गुड़ पूज्यपाल स्वामी जी कहते थे हिन्दी में आपके मुख में घी सबकर बढ़िया बात तो बहुत बढ़िया हो गया सांख्यों का पक्ष भी हमारे यहाँ चरितार्थ किस दृष्टि से चरितार्थ है क्षर सर्वाणी भूतानी कूटस्थोक्षर उचित कार्य प्रपंच जो है वो अक्षर है नश्वर है वो भय समर सिद्धांत है इसके मूल में प्रकृति प्रतिष्ठित है जो अक्षर है इसका मतलब कार्य प्रपंच जो क्षर है अनित्य है उसका उत्पादक तो कोई अक्षर हो ही सकता है नित्य हो ही सकता है और प्रलय में भी बीज रूप से उसकी स्थिति होती ही है और कार्य प्रपंच की अपेक्षा उसमें निर्विशेषता भी परिलक्षित है इसकी व्याख्या बहुत हो गई पृथ्वी की अपेक्षा जल जल की अपेक्षा तेज तेज की अपेक्षा वायु वायु की अपेक्षा आकाश और अगर सांख्यक प्रस्थान के अनुसार ही चले तो आकाश की अपेक्षा हम तत्व हम तत्व आंतत्त की अपेक्षा महत्त्व निर्विशेष हैं सन्निकट निर्विशेष का नाम उपादान कारण होता है अब कार्य कोटि के पदार्थ हैं तो क्षर मान लिए गए ऊर्ध मूल माधा अब ऊर्ध तत्व पर विचार करना है तो महत्त्व की अपेक्षा जो निर्विशेष हो सूक्ष्म हो विभु हो प्रत्यक हो शुद्ध हो वह कौन है सांख्यवादी कहेंगे त्रिगोणमयी प्रकृति यहाँ तक हमने मान लिया उभय सम्मत सिद्धांत है तो कूटस्थोक्षर उच्चते जिसको आप प्रकृति कहते हैं उसको हमने कह दिया यहाँ पर कूटस्थ अक्षर कार्य प्रपंच के अपेक्षा विलक्षण उसमें है ही और मया अध्यक्ष प्रकृति सुयत्य सचराचरम सचराचर क्षर हो गया चराचर का नाम क्षर हो गया प्रकृति का नाम अक्षर हो गया अध्यक्ष अधिष्ठानभूत जो तत्व है वो क्षराक्षर से विलक्षण अतीत हो गया अब यहाँ पर साधना के दृष्टि से विचार करते हैं एक दिन हमने कहा था शाम के प्रवचन में सबसे कठिनाई क्या है हमारे लिए हम तक पहुंचना ही सबसे कठिन काम गंतव्य हमारा कोई और नहीं है हमारा स्वरूप ही हमारा गंतव्य है गंतव्य का अर्थ यहाँ क्या है हमारी विराज हमारी चाह का जो वास्तव विषय है उस पर विचार करें तो जीवन की कोई भी समस्या शेष नहीं रहेगी सीधी बात है जीवन की या पूरे जगत की कोई भी समस्या शेष नहीं रहेगी कब केवल जीव हम आप जो जंगम प्राणी विचारशील मनुष्य हैं एक ही प्रश्न अपने जीवन में उठा लें थोड़ा तो प्रवचन को ये समूह देख रहे कि वो क्या रहा है गीता के नाम पर बोल क्या रहे हैं? थोड़ा ढाल रहे हैं और ढालना भी कोई लघु नहीं है उत्तम ही होगा सारी समस्याओं का समाधान यह है कि हमारी आपकी चाह का विषय क्या है सचमुच में इस पर विचार नहीं करते केवल एक प्रश्न उठाना चाहिए उसका उत्तर सही ढंग से प्राप्त हो जाए तो जीवन की कोई समस्या शेष नहीं रहेगी एक ही दिन में सिद्धियों के सिद्ध पीरों के पीर मस्तों के मस्त औलियाओं के औलिया फकीरों के फकीर अवधूतों के अवधूत शित प्रज्ञों के स्थित प्रज्ञ हो जाएंगे हमारी आपकी चाह का सचमुच में विषय क्या है उस पर विचार करें तो निष्कर्ष क्या निकलेगा मृत्यु रहित जीवन पहली चाह का विषय यही है ना चाह का पहला विषय क्या है मृत्यु से भयभीत हैं मृत्यु से छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं इसका मतलब ऐसा जीवन जहाँ मौत की छाया भी ना पहुंच सके अमृत स्वरूप मृत्युंजय होकर शेष रहना चाहते हैं निसर्ग सिद्ध भावना सबके हृदय में यही है आजकल की दृष्टि से अमीवा को भी छेड़ेंगे तो प्राण बचाने का प्रयास करेगा चींटी चिड़िया को भी छेड़ेंगे तो मृत्यु से बचने का प्रयास होगा उनके जीवन में इसका अर्थ मृत्यु का भय व्याप्त है और मृत्युंजय पद को प्राप्त करने की भावना प्राप्त है एक भय की व्याप्ति एक भावना की प्राप्ति मृत्यु का भय प्राप्त है और मृत्युंजय पद को प्राप्त करने की भावना हृदय में है अब एक बहुत विचित्र बात है अनादिकाल से अब तक कभी किसी कारण से सचमुच में हमारी आपकी मौत हो गई होती हमारा आपका नाश हो गया होता सचमुच में हम कभी कहीं किसी कारण से मर गए होते तो वर्तमान में अपने अस्तित्व की अनुभूति कैसे करते हम अस्मि मैं हूँ शंकराचार्य भगवान ने यह दृष्टिकोण दिया है उन्हीं का वाक्य संस्कृत में है मैं हिंदी में बोल रहा हूँ अनाद काल से अब तक कभी कहीं किसी कारण से हमारी आपकी मौत हो गई होती तो वर्तमान में अपनी विद्यमानता की अनुभूति किस प्रकार करते हम अस्मि? वर्तमान में अपनी विद्यमानता की अनुभूति होती है मैं हूँ यह अनुभूति डंके की चोट से सिद्ध करती है इस तथ्य को कि अब तक तो मरे नहीं ठीक है इसका मतलब अब तक नहीं मरे भविष्य में मरने की आशंका है तो मृत्यु नाम की देवी भी मूर्तिमती होकर आएगी तो दृश्य ही सिद्ध होगी भविष्य में भी मृत्यु होनी नहीं है केवल मृत्युग्रस्त शरीर और संसार में अहंता ममता के कारण मृत्यु का भय प्राप्त है मृत्यु नाम की कोई चीज़ नहीं है जो हमारे अस्तित्व का अपलाप कर ले यह बात हो गई सारी सब समस्या जितनी भी समस्याएं हैं उनमें प्रथम समस्या है मौत का भय उसका समाधान है स्वरूप का बोध हम तक मौत की पहुंच नहीं है सीधी बात अब आश्वासन के लिए 24 घंटे में कोई ऐसा क्षण आता है कोई ऐसी अवधि प्राप्त होती है जहां मौत के भय से हम रहित होते हो श्रीमद्भागवत के तृतीय स्कंध में एकादश स्कंध में कहा गया जिन ब्रह्मा जी की आयु द्विपरार्ध है उनको भी मृत्यु का भय प्राप्त है ब्रह्मा जी की आयु द्विपरार्ध पारिभाषिक शब्द ब्रह्मा जी के 50 वर्ष ब्रह्मा जी के 50 वर्ष की आयु का नाम परार्ध होता है द्विपरार्ध माने ब्रह्मा जी की आयु की पूर्ण अवधि सौ वर्ष परार्ध शब्द यहाँ पारिभाषिक ब्रह्मा जी की आधी आयु का नाम परार्ध ब्रह्मा जी के 50 वर्ष का नाम परार्ध ब्रह्मा जी के 100 वर्ष का नाम द्विपरार्ध यह 100 वर्षों की आयु जो ब्रह्मलोक की गणना के अनुसार ब्रह्मा जी की है मर्द लोग की गणना के अनुसार श्रीमद्भगवद गीता के आठवें अध्याय की दृष्टि से 31 नील दस खरब चालीस अब अरब वर्षों की सिद्ध होती है आजकल तो इस सब संख्या का ज्ञान लुप्त तो हो गया 31 नील दस खरब चालीस अरब वर्षों की आयु ब्रह्मा जी की है मर्त लोग की गणना के अनुसार लेकिन कालक्रम से उस आयु का भी हो जाता है इसलिए भगवान भी किसी को दस दस हजार ब्रह्मा की आयु देकर मृत्यु के भय से मुक्त नहीं कर सकते अंत में नान्यापंथा विद्यते यायक मृत्यु के भय से मुक्त होने का एकमात्र उपाय है आत्मा को मृत्युंजय समझ लें तो सदा के लिए मृत्यु के भय का अपनोदन हो जाएगा आस्था की दृष्टि से सुसुप्ति ले लें तीन वटा चार से अधिक मौत का नाम गाढ़ी नींद है पंच पंचकर्मेंद्रियाँ सो जाती हैं पंच ज्ञानेन्द्रियाँ सो जाती हैं पंचक प्राणों का भान विलुप्त हो जाता है खो जाता है अंतकरण चतुष्टय या अंतकरण पान पंचक का विलय हो जाता है उसका भी भान समाप्त हो जाता है तो कम से कम तीन बटे चार मौत का नाम गाढ़ी नींद है लेकिन मृत्यु का भय प्राप्त और व्याप्त नहीं है क्योंकि हम स्वरूप के परमात्मा के अत्यंत सन्निकट पहुंच जाते हैं गाढ़ी नींद में दाह और प्रकाश प्रकाशयुक्त अग्नि को प्रज्वलित करेंगे उसका सेवन करेंगे आग को तापेंगे तो प्रकाश की महिमा से अंधकार में भटकने से बच जाएंगे ताप उष्णता की महिमा से सर्दी के चपेट में आने से मुक्त हो जाएंगे तो अग्नि का सेवन फल युक्त है किसी प्रकार सच्चिदानंद स्वरूप जो अपना वास्तव स्वरूप है भगवत स्वरूप है गाढ़ी नींद में स्थूल सूक्ष्म प्रपंच से अतीत जीवन प्राप्त होने के कारण क्षात अतीत ये तो ही जाते गाढ़ी नींद में गाढ़ी नींद में कार्य प्रपंच स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के शरीरों से अतीत स्थिति प्राप्त होने के कारण अक्षर भावापत्ति होने के कारण कारण शरीर में तादात्म्यपत्ति होने के कारण मौत के भय से हम मुक्त हो जाते हैं न तो मृत्यु के भय की प्राप्ति न व्याप्ति होती है एक है प्राप्ति दूसरी है व्याप्ति न प्राप्ति न व्याप्ति क्या हो गया इससे सिद्ध होता है कि पाँच सात घंटे के लिए मृत्यु के भय से अतिक्रमण जीवन की प्राप्ति होती है उस रहस्य को समझ लें सतह के लिए मृत्यु पर विजय संभव है अब दूसरी चाह का जो दूसरा विषय है चाह का जो वास्तव में दूसरा विषय है वो कौन है जड़ता का अपनोदन मूर्खता का भय अज्ञता का भय हम हमारे जीवन में व्याप्त है और अखंड विज्ञान की भावना भी प्राप्त है अज्ञता का भय मूर्खता का भय व्याप्त है और अखंड विज्ञान की भावना भावना स्वरूप परंपरा से उपाधि परंपरा से लेद्री की परंपरा से जड़ता अज्ञता की प्राप्ति है एक नीचे से एक ऊपर से अमृत यह जो अखंड विज्ञान की भावना है यह स्वरूप के द्वारा स्वरूप के अनुरूप यह भावना लेकिन अज्ञता का जो भय है वो जग अचित प्रपंच में अहंता ममता के कारण प्राप्त है इस पर विचार करें तो हमारी आपकी चाह का विषय अखंड विज्ञान है ऐसा विज्ञान जहाँ अज्ञान की पहुंच ना हो अज्ञान की छाया भी ना पहुँच सके सीधी बात क्रम चिदुरूप होकर शेष रहना चाहते स्वामी राम सुखदास जी बहुत बढ़िया एक उदाहरण देते थे हम तो दो महीने साथ रहे सन बहत्तर में भगवद गीता पर परामर्श लेने के लिए उन्होंने हमको बुलाया था एक महीना कलकत्ता में एक महीना बंबई में अपने साथ रखा था दो तीन घंटे गीता पर गहन विचार विमर्श होता था प्रश्नोत्तर खंडन वंडन का क्रम चलता था उसी के आधार पर उन्होंने साधक संजीवनी टीका बाद में लिख तो हमने एक संकेत किया कि वो रामसुखदास जी महाराज कहा करते थे कि विश्व में अन्य का अस्तित्व ना हो तो किसी को भूख लगे हमको आपको भूख लगती है तो झक मार कर इस बात को स्वीकार करने के लिए हम बात दे कि अन्य का अस्तित्व है अगर विश्व में जल का अस्तित्व ही ना हो तो किसी को प्यास लगे प्यास लगती है तो झक मारकर इस तथ्य को स्वीकार करने के लिए हम बात हैं कि जल का अस्तित्व है यह तो दृष्टान्त हुआ अब दार्शनिक हम अपनी ओर से कहते हैं अगर कोई सच्चिद तत्व ही न हो आगे जो मैं कहने वाला हूं उसको भी जोड़ दूं अगर कोई सच्चिदानंद तत्व ही न हो तो सत्य होकर चित्त होकर आनंद होकर रहने की भावना भी क्यों व्यक्त हो तो हमारी भावना ही सच्चिदानंद तत्व के अस्तित्व को सिद्ध करती है और वह सचिद आनंद कोई हमसे पृथक हो तब भी हमारी भावना की पूर्ति नहीं होगी क्यों नहीं होगी अयोग के गर्व से जो संयोग टपकता है वियोग रूप गर्त में जाकर समा जाता है दोष दोषदर्शीय संयोगम स विसर्जय असंगे संगमो नस्ति दुखम भुव वियोग जम वैशंपायषिजिने जन्म जय कौक अयोग के गर्भ से जो संयोग तपकता है मात्रास्पर्शास्तु कौंतेय शीतोष सुख दुखदा आगम पायी नो नित्यास्तमिकक्षस्व भारत आयोग के गर्भ से जो संयोग निपल नि टपकता है इस शरीर का कभी आयोग था या नहीं था माता पिता के घर में आने के पहले तो आयोग ही था हम आप पहले पिता के घर में आते हैं फिर माता के घर में जाते गर्भ धारण दोनों ही करते हैं पहले पिता के घर में पंचाग्नि विद्या पहले पिता के घर में हम आप आते हैं मनुष्य पशु भी पक्षी भी पहले पिता के गर्भ में फिर पिता के गर्भ से माता के गर्भ उसके बाद हम पृथ्वी पर जन्म लेते हैं तो यह शरीर इस शरीर का पहले अयोग था आजकल संयोग है आज न सही कल वो तो निश्चित है हम हों या आप हों शरीर की दृष्टि से तो इसका फिर वियोग हो नहीं है तो अयोग के गर्भ से जो संयोग टपकता है वियोग रूप गर्त में जाकर समा जाता है अगर सच्चिदानंद तत्व विश्व में हुआ भी लेकिन हमसे पृथक हुआ तो उसका हमको अयोग प्राप्त हो है संयोग प्राप्त होगा फिर व्योग हो जाएगा समस्या जो कहती त्यों बनी रहेगी इसलिए हमारे आप हृदय में जो निसर्ग सिद्ध भावना है कि मृत्यु रहित जीवन मूर्खता अज्ञता के चपेट से विनिर्मुक्त विज्ञान और त्रिविध तापों के चपेट से विनिर्मुक्त आनंद सच्चिदानंद की पिपासा चाह भावना निसर्ग सिद्ध हमारे आपके हृदय में है स्थावर प्राणियों में भी है जंगम प्राणियों में तो छलित है अगर जंगम प्राणियों की बात भी न समझ में आवे तो अपने जीवन आकलन करें श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाभाग ज्योतिषपीठ के मान्य शंकराचार्य जी कहा करते थे उनका मुझ पर बहुत अनुग्रह था वो कहा करते थे कि भोजन में प्रीति प्रवृत्ति का नियामक कौन है अत्यंत भूखा व्यक्ति आखिर भोजन में प्रवृत्ति क्यों होता है भोजन में उसकी प्रीति प्रवृत्ति का नियामक कौन है मृत्यु का भय अमृतत्व की भावना भूख के चपेट में आकर मौत न हो जाए हम्म ये भगवान बहुत अच्छा करते हैं विपत्ति देते हैं विपत्ति तो देते हैं व्यक्ति के शुभाशुभ कर्म के फलस्वरूप मैं विचार करता हूँ इन महान बाबों को कहता हूँ बाबा होने के बाद छः छः महीने तक अगर भूखा न रहा होता भरपेट भोजन नहीं मिला सर्दी से कांप रहा कांपता था शरीर तो मैं आज शंकराचार्य के पद पर प्राप्त होकर बौरा जाता फिर तो इसका भोक्ता बन जाता उपयोगता नहीं बनता शंकराचार्य के पद का भोक्ता बन करके गल जाता नष्ट हो जाता इसलिए भगवान जो विपत्ति भी देते हैं सिद्धांत के कारण विपत्ति प्राप्त थी और क्या थी कहीं सिद्धांत की तिलांजलि देकर घुटना नहीं टेका लेकिन अगर उतनी भूख की मार न पड़ी होती अपमान की मार पड़ी होती प्यास की मार पड़ी ना होती सर्दी गर्मी की मार पड़ी होती तो एक तो रजीश जैसा जीवन होता भोगी जीवन होता शंकराचार्य के पद का भोगता बन जाता इसलिए लखनऊ का जो खरबूजा होता है खरबूज जितनी लू चलती है गर्मी होती है उतनी उसमें स्वाद आता है और मुजफ्फरपुर मुजफ्फरपुर बिहार लीची वर्षा होते उस पर लग जाते जितनी लू चलेगी गर्मी चलेगी उसमें मिठास का संचार होगा इसलिए जीवन को तपाने के लिए जब हम भगवान के पर समर्पित हैं तो भगवान जितना तपा करके मानवोत्तर शील संयम से युक्त करना चाहते हैं उतना तपाते हैं तो हमने एक संकेत किया क्या संकेत किया भूखे व्यक्ति की भोजन में प्रीति प्रवृत्ति का नियामक कौन है श्री कृष्ण जी महाभाग कहा करते थे मृत्यु का भय अमृतत्व की भावना अब भरपेट भोजन कर लेने पर भोजन से उपराम हाथ मुंह को छिपाने उपराम करने का नियामक कौन है वही मृत्यु का भय अमृतत्व की भावना चौबे कांड न हो जाए जादे खा लेने पर अपच मृत्यु की स्थिति न हो जाए इसका मतलब प्राणियों की प्रथम प्राणियों की प्रवृत्ति निवृत्ति का पहला नियामक है मृत्यु का भय अमृतत्व की भावना दूसरा नियामक है विद्यालय क्यों जाते प्रवचन क्यों सुनते छोटे बच्चे भी यह क्या यह क्या जिधर दृष्टि जाती है उसी को लेकर प्रश्न क्यों करता है रमन महर्षि ने कहा हुआ आई एम तो नहीं प्रश्न करता बैर है मैं कौन हूँ क्योंकि स्वतः सिद्ध है ना स्वतः सिद्ध है उसको लेकर मानो उसके हृदय में भी कोई संशय नहीं है लेकिन जो वस्तु आवे कौआ उड़ता हुआ है यह कौन यह कौन यह कौन यह कौन माता धैर्युक्त ना हो तो चांट लगा दे एक दिन में 50 जिज्ञासा करता है बच्चा यह कौन यह कौन यह कौन इसका मतलब क्या इसका मतलब मूर्खता अज्ञता का भय अखंड विज्ञान की भावना तीसरा त्रिव्र तापों का भय ताप विनिर्मुक्त अखंड आनंद की भावना अब आनंद की दृष्टि से विचार करें गाढ़ी निंद में सर्वसम्मत सिद्धांत है कि किसी को तीव्र तापों में किसी भी ताप की प्राप्ति और व्याप्ति नहीं होती सार्वभौम सिद्धांत जितने दार्शनिक हैं इस बात को लेकर एकमत। वेदांतियों का कहना है कि दुख की प्राप्ति व्याप्ति नहीं होती इतना तो ही नहीं आनंद की प्राप्ति और व्याप्ति होती इसलिए हम आप आनंद भुख होते हैं और आनंद भी ऐसा कि विषयजन्य आनंद प्रिय मोद प्रमोद की तिलांजलि देकर गाढ़ी नींद का पक्ष हमारे जीवन में होता है अभ्युत्थान दशा में नींद टूटने पर परामर्श होता है सुखम हम अस्वापसम न किंचित अवेदिशम माम्य हम न ज्ञासीम में सोया तो सुसुप्ति में कामक क्रोध लोभ मोह अध्यास कुछ भी कहें इनकी न प्राप्ति है न व्याप्ति तीव्र तापों में किसी की प्राप्ति भी नहीं व्याप्ति भी नहीं और मृत्यु के भय की प्राप्ति भी नहीं व्याप्ति भी नहीं इससे आशा बनती है कि मृत्यु अज्ञता और दुःख के चपेट से या मृत्यु अध्यास मृत्यु अध्यास अध्यास को ही मोह कहते हैं मोह मूल अज्ञान तुलसीदास जी ने लिखा मोहमूल अज्ञान और श्रीमद्भागवत के एकादश स्क में कहा गया अध्यासो विद्या कृत अध्यास का उपादान है मूल कारण है अविद्या अविद्या से त्राण तो सुसुप्ति में नहीं है लेकिन अध्यास से त्राण तो है ही मोह से तो त्राण है ही इस प्रकार से सिद्ध होता है कि गाढ़ी नींद में मृत्यु का भय नहीं प्राप्त होता उसका रहस्य क्या है मृत्युग्रस्त शरीर और संसार को लेकर अहंता ममता का उदय नहीं होता और द्रव्य के दृष्टि से जो जड़ता ग्रस्त, अचित मतलब चेत इन पदार्थों को लेकर अहमता ममता का उदय नहीं होता इसी प्रकार से वहाँ पर भी अज्ञान का दृष्टा होकर हम रहते हैं ना वहाँ पर भी अज्ञान का दृष्टा होकर रहते हैं। और दुखप्रद शरीर संसार को लेकर अहमता ममता का उदय नहीं होता आगे चलें अब प्रश्न उठता है कि हमको सच्चिदानंद तत्व की भूख है चाह है और चाह का विषय अगर सच्चिदानंद ना हो तो चाह ना हो और वो सच्चिदानंद चाह का विषय होकर हमसे भिन्न हो तो फिर अयोगास्पद संयोगास्पद वियोगास्पद होगा ऐसी स्थिति में अंतोगत वो सच्चिदानंद तत्व जब तक हमारा अपना आपा पंजाबियों की दृष्टि में या अपना स्वरूप ही सिद्ध न हो तब तक मृत्यु मूर्खता दुःख के चपेट से आत्यंतिक प्राण न मिल सके इसलिए हम उदाहरण दिया करते हैं ये पुष्प इत्यादि गिरते हैं वृक्ष से लताओं से फल इत्यादि नीचे ही क्यों गिरते क्योंकि पार्थिव हैं पृथ्वी के अंश हैं प्रत्येक काम स्वभावता अपने अंशी की ओर आकृष्ट होता है इसी प्रकार से यांत्रिक विधा से जल ऊपर ले जाइए टोटी खोलने पर जल की धारा नीचे आती है वो अंश अम्स है अंशी है समुद्र महोदधि प्रत्येक अंश अम्स अपने अंशी की ओर आकृष्ट होता है दीपक प्रज्वलित करते हैं दीप की शिखा नभोमंडल की ओर जाती है अंश अम्स है अंशी है सूर्य आदित्य तीन उदाहरण दिया वायु को लेकर आकाश को लेकर भी उदाहरण है कुंभक साधते हैं जितनी क्षमता जितनी देर कुंभक को साधने की क्षमता है उससे अधिक देर साध लें तो कुंभक टूट जाता है व्यष्टि प्राण जो है समष्टि प्राण से एकीभूत होने के लिए उद्यत हो जाते हैं इस दृष्टांत के बल पर भी यही तत् सिद्ध होता है कि प्रत्येक अंश स्वभाव अपने अंशी को राकृष्ट होता है हमारे पूज्य गुरुदेव ने बताया कभी भी कुंभक का उतना लोभ मत करना जितनी देर साधने की क्षमता हो उससे अधिक एक चार दो का अनुपात है लेने में एक साधने में चार छोड़ने में दो कुंभक का ज़्यादा लोभ होने पर फिर अपने आप प्राणायाम टूट जाता है तो हृदय के लिए बहुत आघात पहुंचाता है इसलिए अनुपात की सीमा में कुंभक साधना चाहिए हमने योग की बात कह दी अब प्रश्न क्या उठता है प्रश्न उठता है कि आकाश को लेकर घट फूटा नहीं कि घट आकाश मानो महाकाश से मिलने के लिए था, एक होकर रहता है इसका अर्थ हुआ कि प्रत्येक अंश से तो अपने अंशी की ओर समाकृष्ट होता है तो हमारे आपके आकर्षण का विषय जो सच्चिदानंद तत्व है वही हमारा अंशी नहीं अंशी शरीखा है ममैवांशो जीवलोके जीव भूत सनातन की व्याख्या के संदर्भ में हमने इसकी वृहद व्याख्या की थी ममैव अंश यहाँ जो एवकार का प्रयोग है ममैव अंश एक हमारा निबंध है एक आया व्यक्ति इंदौर में गीता का प्रवक्ता विश्वविद्यालय आदि से उसको सम्मान भी मिलता था उसने कहा कि महाराज मेरा मौलिक अनुसंधान है उसको सुनकर मैंने कहा भले आदमी मूल का उच्छेद स्वामी जी महाराज कहते थे पूँजी आजकल कोई कहे कि मौलिक अनुसंधान है समझना चाहिए मूल के विरुद्ध <laughs> नाम है मौलिक और मूल का उच्छेद होता है तो हमारे हृदय में भाव आया कि इसको हमने डांट तो दिया और लाडला प्यारा है कोई फिर आया हम डांटते ऐसे नहीं कि उसके अहित के लिए डांटते हो तो हमने सोचा कि हम ही से कोई पूछा जाए तो क्या होना चाहिए तो 50 पेज में लगभग गीता पर लिखा उसमें सामग्री यह है कि कहाँ किस दर्शन का समाधान कितने अंश में भगवान ने किया है तो कहाँ निराकरण कर दिया है एक सूक्ष्म तथ्य है यहाँ पर ममई वामशाह एवकार का प्रयोग क्यों किया चारवाक मत का निराकरण भूतों का अंश नहीं मेरा अंश है मैं पाँच भौतिक या चातुर भौतिक नहीं हूं। का चारवाकों के यहाँ तो पृथ्वी जल तेजवायु का अंश है ना जीव भगवान ने कहा ममई वंश चेतन का ही अंश है अब आगे कह दिया ममई वामसो जीव लोग जीव भूत सनातन एक और सनातन शब्द है दूसरी और अंश शब्द है अब दोनों में बलाबल पर विचार करना होगा तुलसीदास जी ने अनुवाद भी अच्छा किया ईश्वर अंश जीव अविनाशी सनातन का अनुवाद की तो किया अविनाशी तो शंकराचार्य महाभाग ने विचार किया अंश पद को मुख्य माने या सनातन पद को विचार की शरणिंग अन्य आचार्यों ने अंश को मुख्य मान लिया गड़बड़ा गए शंकराचार्य ने सनातन सनातन पद को मुख्य माना तब उन्होंने कहा कि अगर भगवान अंशी हो सचमुच में और जीव अंश हो तो दोनों सवयव सिद्ध हों और दोनों सवयव सिद्ध हों तो दोनों नश्वर सिद्ध हों एक पुष्प लीजिए उसके एक एक दल को पृथक कीजिए एक एक दल क्या हो गया अंश समग्र पुष्प क्या हो गया अंश दोनों ही नश्वर सिद्ध हो गए एक मिश्री के डली लेके पत्थर पर फेंक दीजिए रवे विकीर्ण हो जाएंगे और रवे जो हुए वो क्या हो गए अंश मिश्री के दली क्या हो गई अंश अगर भगवान सचमुच में होंगे और हम अंश होंगे दोनों नश्वर सिद्ध होंगे सनातन पद की सार्थकता नहीं होगी इसलिए शंकराचार्य जी ने सनातन पद को मुख्य मानकर इब का ध्यान किया अंश इब अंश शरीखा अंश सदृश है उदाहरण बहुत बढ़िया दिया सूर्य का दिया तो साहित्यिक भाषा में कहते हैं नव या नवचंद्र नभोमंडल में विद्यमान सूर्य का नाम है नव सूर्य या नभोमंडल में विद्यमान चंद्रमा का नाम है नवचंद्र और जलाशय में जो उसका प्रतिफलन होता है जल सूर्य या जल चंद्र कहते हैं तो नवचंद्र नभचंद्रमसी सरीखा है उसका कोई टुकड़ा सचमुच में थोड़े चंद्र तो नवचंद्र नभचंद्रमशी सरीखा है और जल चंद्र अंश सरीखा है इसी प्रकार भगवान अमसी सरीखे हैं हम आप अमश सरीखे दूसरा उदाहरण दिया घटाकाश महाकाश का महाकाश का कोई वियुक्त टुकड़ा नहीं है घटाकाश अंश सरीखा है महाकाश अंशी सरीखा है वैसे जीव अंश सरीखे हैं भगवान अंशी सरीखे हैं जब प्रत्येक अंश स्वभावता अपने अंशी ही की ओर आकृष्ट होता है तो हमारे आपके आकर्षण के विषय अंशी सरीखे भगवान ही सिद्ध होते हैं और अंत में वो भगवान अगर आत्मीय होकर ही रह जाएं, साक्षात आत्मास्वरूप सिद्ध न हो तो क्या होगा इस संदर्भ में हमने फिरोजाबाद में इस पद परम्भा गए थे माधव चैतन्य हमारे गुरु भाई ने कार्यक्रम का आयोजन किया था कार्यक्रम में पूज्यपा स्वामी बामदेव जी महाराज कुछ आध घंटा विलम्ब से पहुंचे थे उनको यहां से जाना था हम बोल रहे थे उन्होंने लगभग पंद्रह मिनट मेरा प्रवचन सुना वो इतने प्रसन्न हुए उसी की व्याख्या में लगभग पौन घंटे का बाद में वो बोले तो हमने उदाहरण दिया था केवल 10 10-15 मिनट हमारा सुना होगा 20 मिनट 25 मिनट हम पहले बोल चुके थे हमने उदाहरण दिया कि मनुष्य पशु पक्षी को अगर प्यास लग जाए तो प्यास के चपेट से मुक्त करने के लिए उसे पानी पिलाएंगे वो कल्पना कीजिए पानी को ही प्यास लग जाए पानी के अधिदैव इंद्र वरुण कुछ पानी कोई प्यास लग जाए तो क्या पानी पिलाएंगे उसको तक महावाक्य सुनाएंगे ना अरे वो दलदेव जिसके पान से प्यासे प्राणी प्यास के चपेट से मुक्त होते हैं वही तो तुम हो यही उपाय है ना? इसी प्रकार हमको जो सत की चित की आनंद की प्यास लगी है वो बाहर से सत आयु बढ़ाना चित इधर उधर के ज्ञान बटोरना सात सत्पुरुषों के, के बचन लग जाते हैं। मैं विद्यार्थी जीवन में दिल्ली में था स्वामी विवेकानन्द जी का एक ग्रंथ पढ़ा उसके पंक्ति ने मुझको बहुत प्रभावित किया उन्होंने कहा विश्वविद्यालयों में ज्ञान ढूंढने जाते हो ज्ञान के स्रोत उद्गम स्थान तो तुम स्वयं हो इससे चित्त इतना अंतर्मुख हो गया आप लोग पढ़ाई मत छोड़िएगा मैं तो पढ़ाई अभी भी नहीं छोड़ा हूँ डिग्री वाली पढ़ाई तो मेरी छूट ही गई और पढ़ाई तो अभी भी चल रही है आपको बताया था ना वहाँ हम लोग कोई ऐसा ग्रंथ ही नहीं पढ़ते जिसको लेकर हो कि पढ़ चुके <laughs> क्या ऐसा ग्रंथ हम लोग पढ़ते हैं क्या माँ क्या सेवानंद जी सुन रहे हैं ना हम लोग कोई ऐसा ग्रंथ नहीं पढ़ते जिसको लेकर जीवन में हो कि पढ़ चुके कोई कह सकता है कि गीता में पढ़ चुका कह सकता जीवन भर रामचरित मानसी पढ़ चुका पंचदशी पढ़ चुका भागवत पढ़ चुका वेद पढ़ चुका हम लोग ऐसा ग्रंथ पढ़ते ही नहीं उपन्यास को टीका जिसको लेकर हो कि हम पढ़ चुके बहुत विकट अभी भी तो यहाँ तो केवल वफवाद है ना भारत में कहीं भी पूरी में भी सुबह में कहीं प्रवचन नहीं करते दस बजे तक तो मेरा साढ़े दस दस तक लिखने का आचारी चार बजे नींद टूट गई बारह बजे सोया था फिर लेट गया तो कुछ विलम्ब से उठा लेकिन साढ़े पाँच पाँच कभी कभी छः अगर रात के दो बज गए सोते समय छः बजे से दस बजे तक तो मैं कंप्यूटर पर होता हूँ सब मिला के छः घंटे सात घंटे औसतन पाँच घंटे नृत्य का मेरा अभी भी अध्ययन है ऐसा नहीं लगता मैं कुछ जानता हूँ तो हमने क्या संकेत किया कि प्यास प्यास लगी और उसको पानी पिलाकर प्यास के चपेट से मुक्त नहीं कर सकते जब तक जल को यह ज्ञान न हो कि जिसके पान से प्यासे प्राणी प्यास मुक्त होते हैं वही तो तुम हो तब तक पानी पिला पिलाकर कर तो विवेकानंद जी का यह वाक्य लग गया कहाँ ढूंढते हो ज्ञान को विश्वविद्यालयों में पुस्तकों में एक सुना है भूत प्रत हमको नहीं लगता है तो आपको मालूम है बड़ी चमत् बहुत चमत्कृति होती है हम लोग बचपन से बल्कि गर्व से ही भगवान के पे समर्पित होके आए हर जीव स्वतः समर्पित हैं शरणागति कर्तव्य नहीं है शरणागति अनुसंधेय है श्री रामानुज भाष भाष्य गीता क्या शरणागति तो स्वतः सिद्ध है इसीलिए श्री रामानुजाचार्य महाभाग ने कहा शरणागति कर्तव्य नहीं है कर्तव्य कोई कह दे तो उसका अर्थ भी यह अनुसंधेय है हर आम अम्स, अंशी के प्रति समर्पित ही होता है क्या हर आम अम्स, अंशी के प्रति समर्पित ही होता केवल अनुसंधान कर्तव्य है इस दृष्टि से विचार करने पर तो हमने एक संकेत किया कि भगवान हम लोग तो भगवान के प्रति समर्पित हैं वृक्ष से टूटा हुआ पत्ता आग में गिरे गंदा नाला में गिरे गंगा जी में गिरे अब उसके योग पर निर्भर है तो हम लोग गंदा नाला में गिरने वाले नहीं हैं लेकिन हम तो अपने जीवन का अनुभव स्पष्ट कह सकते हैं हमको चलाने वाला हम नहीं हैं कोई और चलाता है। एक बार ढूंढते-ढूंढते पागल के समान मेरे बड़े भाई गोला गोकर्ण नाथ पहुंच गए कां मिथिला से नेपाल की सीमा से दस किलोमीटर दूर ही तो जन्मभूमि उधर जनकपुर की ओर घूमते घूमते आज वो पंचानवे साल के होंगे तो पितृतुल्य बड़े भाई होने पर भी उन्होंने एकांत एक में कहा मैं नैमिस में था उन्हें लोग नैमिस की ओर से था गोलागो गो कर्ण में फंस गए हो वहां फंस गए हो नहीं बोलते ये लोग जानते होंगे मिथिला की भाषा बहुत मृदु है बड़े भाई भी छोटे भाई को आप कह के, के आम तराके की बोली उधर नहीं है यहाँ मुजफ्फरनगर पहुंच जाए तो अरे राम रे राम तू ही बोलते और वैसे तू दयालुद्दीन हो और कहीं हरियाणा पहुंच जाए तो लठमार होली होती है दिल्ली के अध्यापक जब हमको पढ़ाने लगे तो हमने कहा कहां फंस गए अरे उल्दू के पट्टे अरे राम रे राम। दिल्ली में तो ऐसी बोली बोलते अध्यापक लोग पंजाबी आदि पढ़ाते थे आप लोगों की बात नहीं है मास्टर लोग ऐसे ही बोले बच्चों को बोलते अरे उर्दू के पट्टे हमने कहा अरे राम राम ये तो इतनी कहां की भाषा हम लोगों के जहाँ बड़े भाई भी छोटे भाई से अब तब नहीं बोलते उन्होंने एकांत एक में कहा कि फंस गए हो मैंने आप फंस गए हैं मैंने कहा मैं फंसा नहीं हूँ यहाँ से जो कुछ लेना है वो लेने के लिए आया हूँ आप अगर कहते हैं तो मैं आपके साथ अभी घर चलता हूं किसी को पूछने की जरूरत नहीं लेकिन आपका हृदय भी कहता है कि मैं घर में रहने के लिए पैदा नहीं हुआ उत्पन्न नहीं हुआ हूं आपके यहाँ रहूंगा नहीं तो उन्होंने कहा बात तो सही है उन्होंने ही पहले कहा था कि बाबा ही होना हो तो स्वामी कर्पात जी महाराज से दीक्षा लेना मूल बात उन्होंने ही कही थी वो धर्म संघ के विद्यार्थी रहे थे काशी में पहले तो हमने क्या संकेत किया जहाँ तक विद्यालय की पढ़ाई करवानी थी परमात्मा को बरसाती में रहता था नीचे जो मुझे कमरा प्राप्त था तिब्या कॉलेज में उसमें नहीं तीन और खुला दो और खुला बहुत ठंड लगती थी अकेले पाठ्य पुस्तक के अलावा केवल गीता और कोई नहीं परीक्षा के पंद्रह दिन पहले सारी पुस्तकें लुप्त हो जाती थी वहाँ कोई चोर भी आने वाला नहीं कोई चोर बंदर की कोई बात नहीं परीक्षा के आप कोई कोई ऐसे थोड़ी कि हम लोग करोड़पति घर के रहे हों अब परीक्षा के पहले सारी पुस्तकें गायब हो जाती थी परीक्षा दे के आऊँ तो सारी पुस्तकें फिर जोंके क्यों मिल जाती थी यह घटना जब दो वर्षों तक चली तो हमने कहा इसके पीछे संदेश क्या है क्या सच्ची बात है इसके पीछे संदेश क्या है चलो और पढ़ाई करो तो हमने क्या संकेत किया हमने यह संकेत किया कि राम तीर्थ जी विवेकानंद जी ने कहा ढूंढते हो ज्ञान ज्ञान का स्रोत तो तुम स्वयं हो अंतर्मुखता आ गई तो हमने संकेत किया सज्जनों सचित आनंद होकर हम अवशिष्ट रहना चाहते हैं और वह सचित आनंद कहीं हमसे भिन्न होगा तो फिर उसका वियोग भी, भी होगा संयोग के बाद अतः आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है लेकिन हमने प्रवचन जहाँ से प्रारंभ किया था सबसे बड़ी समस्या यह है हमारा गंतव्य हमारा तात्विक स्वरूप होने पर भी हम नीचे इतने गिर गए हैं क्या हम इतने नीचे गिर गए हैं जो वर्षा होती है ना तो बादल कितना ऊँचा होता है <laughs> लेकिन कहाँ तक पहुँच जाता है वर्षा का जल हम जहाँ हैं क्षर से भी अतीत अक्षर से भी अतीत स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों से अतीत स्थूल और सूक्ष्म अक्षर दोनों से अतीत तीनों शरीरों से अतीत लेकिन जितने नीचे पहुंच गए हैं उस अक्षर तत्व की नहीं अक्षर के भी अक्षर तत्व की परम अक्षर तत्व की आत्म तत्व की पुरुषोत्तम तत्व की परमात्म तत्व की उपद्रष्टानुमता चर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मे तिचापयुक्त हो देह स्म तेरह हम अध्यय गीता हमारे लिए हमारा स्वरूप ही क्या हो गया परम दुर्लभ इसलिए बुद्धि में जीवन में सूक्ष्मता का आधार करने के लिए क्षर और अक्षर की घाटी पार करनी होगी अब क्षर में देखिए यह स्थूल शरीर बहुत स्थूल है इसकी अपेक्षा कर्मेंद्री सूक्ष्म है ज्ञानेन्द्रीय सूक्ष्म है प्राण सूक्ष्म है उसी लिए तो सूक्ष्म शरीर के ये सब अंश हैं और अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार भी सूक्ष्म है कि हर व्यक्ति की गति हम तो सूक्ष्म शरीर कारण शरीर के भी साक्षी दृष्टा हैं या सिद्धांत है लेकिन हर व्यक्ति की दृष्टि कर्मेंद्री को भी छूने की है कर्मेंद्री भी, भी, भी हमारे लिए बहुत सूक्ष्म है या नहीं ज्ञानेन्द्री बहुत सूक्ष्म है या नहीं प्राण भी हमारे लिए बहुत सूक्ष्म है या नहीं अंतकरण भी हमारे लिए सूक्ष्म है या नहीं इसका मतलब हमारी बुद्धि सदा तद्भाव भाविता के कारण सूक्ष्म होने पर भी इतनी स्थूल हो गई है अभी तो हम कर्मेंद्रीय ज्ञानेन्द्रीय अंतकरण प्राणों की सूक्ष्मता को भी की थाह पाह पाने की स्थिति में नहीं है इसलिए उस परम तत्व तक बुद्धि को पहुंचाने के लिए स्वयं तदंतकरणी न गृहते दृश्यते त्व्रया बुद्धिया बुद्धि के परिमार्जन के लिए भगवान ने क्षर अक्षर का वर्णन किया क्षर जो भी है स्थूल शरीर भी क्षर सूक्ष्म शरीर भी इधर बाहरी जगत में विचार करें तो पृथ्वी पार्थिव प्रपंच क्षर पृथ्वीक्षर जलक्षर तेजक्षर वायुक्षर आकाशक्षर आगे सांख्य के दृष्टि से हम तत्वक्षर महत्त्वक्षर इतने अक्षर इधर इधर क्या पंच तन्मात्रा भी पंचभूत थोड़े हैं सूक्ष्म पंच तन्मात्रा भी क्षर इधर कर्मेंद्रियाक्षर ज्ञानेन्द्रियाक्षर अंत करण प्राण प्राणक्षर इसका मतलब सांख्यों के दृष्टि से विचार करें तो अचित पदार्थों के जो तेईस प्रभेद हैं सात प्रकृति विकृति और सोलह विकृतियाँ तो सोलह और सात तेईस संख्याओं के अनुसार तेईस जो ये तत्व हैं ये सब क्षर कोटि के हैं क्षर सर्वाणी भूतानी इन सब का भी पार पाना सुगम है क्या इसलिए बुद्धि की अत्यंत सूक्ष्मता के लिए इन सब का चिंतन करने से क्या होगा चिंतन करते करते उससे पार हो जाएंगे उससे पार हो जाएंगे उससे पार हो जाएंगे अधिक समय ना लेकर न देकर तो प्रवचन को हमने कोई बहुत उथला तो नहीं किया लेकिन सर्व सर्वसुलभ बनाने के लिए ढाला ये सब भी बहुत स्थूला ये सब भी जानकारी का विषय होना ही चाहिए अब हम एक संकेत करते हैं कि इन सब तत्वों को पार करने के लिए शनै शनै योग्यता अर्जित करनी चाहिए आजकल वेदांतियों को बीमारी क्या लग गई द्रुत अपवाद मर जाते हैं द्रुत अपवाद एक क्षण में सुना सबको मिथ्या कह दिया मिथ्या वो एक रामदेव रामदेव आनंद जी हैं आज नहीं आए कभी कभी दर्शन देते हैं परप प्रेरित परीक्षा प्रारंभ तो जब मैं उसे भामती पढ़ने आए आचार्य तक तो हमसे पढ़ा है न तो उन्होंने पहला प्रश्न क्या किया जीव और ईश्वर मिथ्या है क्या नहीं नहीं जीव और ईश्वर मिथ्या है ना हमने कहा रे राम के यहीं से वेदांत प्रारम्भ करोगे काको करूँ प्रणाम हमने कहा आपको मालूम है कि उपनिषदों में कहाँ लिखा है कि जीवेश्वर मिथ्या तुम्हें तो नहीं मालूम है भैया मुझे मालूम जीवेश्वर संज्ञा मिथ्या है या जीवेश्वर मिथ्या शंकराचार्य जी ने सब जगह लिखा संज्ञा मिथ्या आजकल के वेदांती कहते हैं जी, जीव मिथ्या ईश्वर मिथ्या हमने कहा तुम्हारे पंच कोश मिथ्या हैं नहीं शरीर को आत्मा मानने वाला पूछता है कि जीव और ईश्वर मिथ्या है ना महाराज आश्चर्य माने कहा ले जाएगा वेदांत नरक में ही तो ले जाएगा वेदांत यह है वेदांत क्या इसलिए द्रुत एक क्षण में किसी भी वस्तु का न ज्ञानेन्द्रिय का वर्णन है न कर्मेन्द्र अभी अगर पूछ दिया जाए आज मैं चिंतन कर रहा था कर्मेंद्रीय और ज्ञानेन्द्रिय में कौन सूक्ष्म और क्यों सूक्ष्म <laughs> में अच्छा कर्मेंद्रीय और प्राण में कौन सूक्ष्म और क्यों सूक्ष्म और ज्ञानेन्द्रीय से अंतकरण क्यों सूक्ष्म और अंतकरण में मन की अपेक्षा बुद्धि क्यों सूक्ष्म किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते ठीक से स्थूलता सूक्ष्मता का भी विवेक नहीं है ईश्वर और जीव को मिथ्या करके वेदांत शुरू होता आजकल के वेदांतियों को यहाँ बीमारी ये यह है पाँच मिनट या पाँच दिन में का पार्थिव प्रपंच से लेकर के अभ्यक्त तक का श्रवण किया और सबको कह दिया मिथ्या आपके मिथ्या कहने से मिथ्या हो जाएगा क्या इसलिए इसलिए क्या है जितनी पैनी दृष्टि चाहिए हु? हमारी दृष्टि को कोई ग्रह न बना सके क्या हमारी दृष्टि को कहीं लुप्त और सुप्त भटकने का अवसर न मिल सके एकदम जितना अनात्मक प्रपंच है सबसे अतिक्रांत होकर वो केवल ब्रह्म तत्व तो तक पहुंचने में समर्थ हो चित्त चित वृत्ति को इतना बल और वेग देना चाहिए इसके लिए पहले जो क्षर प्रपंच है तनमात्राओं से भी सूक्ष्म ज्ञानेन्द्रियों से भी सूक्ष्म कर्मेंद्रियों से भी सूक्ष्म प्राणों से भी सूक्ष्म अंतकरण से भी सूक्ष्म ये सब क्षर हैं या नहीं सोदश विकृतियाँ और सप्त प्रकृति विकृतियाँ ये क्षर हैं ये तत्व तेईसों तत्व के क्षरत्व का निर्णय करना भी सुगम तो नहीं है उसके बाद अक्षर प्रकृति से पार होना प्रकृति पार प्रभु अतः बहुत का उपयोग किया गया और अंत में कहा गया ये सब जो है भगवान जगत के निमित्त उपादान दोनों कारण हैं लेकिन जिसके द्वार से निमित्त होते हैं जिसके द्वार से उपादान होते हैं उसी का नाम अक्षर है यही ना भगवान जो है जिसके द्वार से क्षरप्रपंच के निमित्त उपादान कारण होते हैं उसी का नाम अक्षरप प्रपंच है उस द्वार को नहीं गिनेंगे तो भगवान का विकार या परिणाम जगत सिद्ध होगा तो वेदांत सिद्धांत ही लुप्त हो जाएगा इसलिए क्षर प्रपंच और भगवत तत्व पुरुषोत्तम तत्व के बीच में उस द्वार का उल्लेख आवश्यक है जिसका नाम अक्षर है हर हर महादेव